संवेद्नान संवेद्नान पंक, की, पंक, ब्लौक ब्लौक की की एक, एक और दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है बाल कहानी श्रेष्ठ कौन एक राजा था उसके तीन बेटे थे तीनों ही राजकुमार अपने आप को एक दूसरे से बहादुर होशियार और बुद्धिमान समझते थे वे खेल खेल में हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाते हुए अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में लगे रहते थे एक दिन इसी बात को लेकर उनमें बहुत समय तक बहस होती रही जब कोई नतीजा नहीं निकला तो आपस में तय किया कि क्यों न रानी माँ के पास जाकर इस बात का निर्णय लिया जाए तीनों राजकुमार रानी माँ से मिले और अपनी बात उनके सामने रखते हुए प्रश्न पूछा बताओ माँ हम तीनों में श्रेष्ठ कौन है यह सुनकर रानी माँ भी कुछ देर के लिए मौन हो गई, क्योंकि उनके तीनों ही बेटे एक दूसरे से बढ़कर पराक्रमी और होशियार थे वे स्वयं भी सोच में पड़ गयी कि इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है रानी माँ तीनों ही पुत्रों को शांत करते हुए एवं प्यार से समझाते हुए कहा कि मेरे लिए तो तुम तीनों ही होशियार और श्रेष्ठ हो तुम तीनों ही मेरे लिए बराबर हो किंतु वे तीनों तो ठहरे राजकुमार। भला वे इस बात से कैसे एक क्षण में ही सहमत हो जाते वे तीनों जिद पर उतर और हट करते हुए बोले नहीं नहीं नहीं आपको बताना ही होगा कि हम तीनों में से सबसे अधिक श्रेष्ठ कौन है अब तो रानी मां सचमुच ही परेशानी में पड़ गई थोड़ी देर सोचने के बाद वे बोली ठीक है बच्चों एक काम करो एक महीने में तुम तीनों में से जो भी सबसे अधिक उपयोगी चीज मेरे लिए लेकर आएगा वही मेरी नजरों में श्रेष्ठ होगा तीनों राजकुमारों को भी रानी माँ की यह बात जी वे तीनों ही दूसरे दिन रानी के लिए उपयोगी चीज लाने राज्य से बाहर परदेश के लिए निकल पड़े पहला राजकुमार जिस देश में गया वहाँ घूमते घूमते उसने बाजार में जादुई चश्मा बिकते हुए देखा इस चश्मे की विशेषता यह थी कि इसे पहनकर जिसे देखने की इच्छा हो उसे देखा जा सकता था राजकुमार को यह चीज बहुत अच्छी लगी और उसने उसे खरीद लिया दूसरा राजकुमार जिस देश में गया वहां उसे बाजार में एक ऐसा जादुई कालीन दिखाई दिया जिस पर बैठकर जहां जाने की इच्छा हो वहां जाया जा सकता था उसने वह जादुई जालीन खरीद लिया तीसरे राजकुमार को परदेश में एक जादुई फल मिला जिसे सूधने मात्र से ही मरणासन व्यक्ति भी बिस्तर से उठ खड़ा होता था राजकुमार को यह फल सबसे अधिक उपयोगी लगा और स्वर्ण मुद्राएं देकर उसने वह फल खरीद लिया इस तरह से तीनों ही राजकुमार ने अपनी अपनी बुद्धिमानी से श्रेष्ठ वस्तुओं का चयन कर उसे खरीद लिया तीनों ने अलग होते समय एक दूसरे से वादा किया था कि एक निश्चित दिन और निश्चित समय पर वे आपस में मिलेंगे वे लोग तय किए गए समय पर उस स्थान पर पहुंच गए तीनों ने अपनी अपनी चीजों की विशेषताओं के बारे में बताया उसके बाद पहले राजकुमार ने चश्मा पहनकर कर रानी माँ को देखने की इच्छा प्रकट की देखा तो पता चला कि रानी माँ बहुत अधिक बीमार है और मरणासन स्थिति में बिस्तर पर लेटी है उसने दोनों भाइयों को ये बात बताई दूसरा राजकुमार बोला चिंता की कोई बात नहीं हम तीनों इस जादुई कालीन पर बैठकर अभी राजमहल पहुंच जाते हैं। वे तीनों ही कालीन पर बैठ गए और पल भर में ही रानी मां के पास थे वहां पहुंचकर तीसरे राजकुमार ने अपनी जेब से जादुई फल निकाला और रानी मां को सुखाया फल सुखते ही रानी माँ तो बिस्तर से उठ बैठ गये जैसे कुछ हुआ ही न हो। सामने देखा तो तीनों राजकुमार खड़े मुस्कुरा रहे थे रानी और राजा तीनों बेटों को देखकर बहुत खुश हुए रानी माँ ने तीनों बेटों को गले से लगा लिया खूब प्यार किया तीनों राजकुमार ने फिर अपना पुराना प्रश्न उनके सामने रख दिया रानी माँ बोली मुझे क्या मालूम कि तुम तीनों कौन सी वस्तु लेकर आए हो उसके बारे में जाने बिना मैं कोई निर्णय कैसे ले सकती हूँ तब पहले राजकुमार ने अपने जादुई चश्मे के बारे में बताया कि किस प्रकार उसे पहनकर रानी माँ के बीमार होने का पता लगाया और फिर हम तीनों यहाँ आ पहुँचे दूसरा राजकुमार शीघ्र ही बोला नाना ना ना, वो तो मेरे जादुई कालीन पर बैठकर हम तीनों कुछ ही पलों में यहाँ पहुँचे हैं। इतनी देर से चुप खड़ा तीसरा राजकुमार बोल पड़ा ये तो सच है कि बड़े भाई और मंजले भाई के कारण आपकी बीमारी का पता चला और शीघ्र ही यहाँ आना संभव हो पाया किंतु मेरे द्वारा लाए गए जादुई फल का ही प्रभाव था कि आप उसको सुनते ही तुरंत बिस्तर से उठ खड़ी अतः इन तीनों में श्रेष्ठ तो मैं ही हुआ न रानी माँ ने तीनों बेटों की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और बोली मुझे ठीक करने में तुम तीनों का ही बराबर का हाथ है यदि जादुई चश्मे से देखा न जाता तो मेरे तो बीमार होने का, का पता ही न चलता यदि जादुई कालीन न होता तो शीघ्र ही राजमहल राज पहुंचना संभव ही न था और यदि ये जादुई फल ही न होता तो आज मेरा जीवित बचना संभव ही न था क्योंकि वैद्य तो उपचार करते हुए हार गए थे और पूरी तरह से निराश हो चुके थे इसलिए मेरे जीवित होने में तुम तीनों के द्वारा लाई गई वस्तुओं की बराबर की हिस्सेदारी है वैसे भी माँ के लिए तो बेटे आँखों के तारे के समान है तुम तीनों ही मेरी आखे हो क्या किसी एक आँख को श्रेष्ठ कहा जा सकता है फिर श्रेष्ठ तो वह होता है जो दूसरों को श्रेष्ठ समझे इस दृष्टि से तुम तीनों ही श्रेष्ठ हो मेरे प्यारे बच्चों मेरी नजरों में तो तुम तीनों ही मेरे अनमोल रतन हो। ऐसा कहते हुए रानी माँ ने तीनों राजकुमारों को फिर से गले लगा लिया रानी माँ की बातें सुनकर तीनों राजकुमारों का अहंकार नष्ट हो गया और वे जीवन में सदैव स्वयं को श्रेष्ठ न मानकर दूसरों को श्रेष्ठ मानने लगे अभी आप सुन रहे थे बाल कहानी श्रेष्ठ कौन वाचक स्वर भारती परिमल